गीता तत्वचिंतन गीता का अनुबंध चतुष्ट गीता के अध्यायों की पुस्पिका जब हम अध्यायों की समाप्ति पर पुस्पिका को पढ़ते हैं तो क्या बोध होता है प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर हम पढ़ते हैं ओम तत्सदीति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्री श्रीकृष्णार्जुन संवादे ओम तत्स्य यह पहला वाक्य ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है इस जड़ सृष्टि के अंतराल में विश्व का नियमन करने वाली एक परम बोधमय सत्ता विद्यमान है यह सारा पसारा उस सत्ता का ही है ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष नहीं जो आसमान में कहीं पर बैठा हो यह विराट अवस्थिति यह निरंतर सत्य का अस्तित्व का भाव यह शासन करने वाला सब में अनुसूद तत्व यही ईश्वर है इसी को बुद्ध ने धम्म के नाम से पुकारा यह ईश्वर अनंत नियमों का पुंज है वहाँ आकस्मिकता नाम का कोई चीज नहीं सारी घटनाएँ विश्व के समस्त क्रम नियमों से बंधे हैं नियमों का को न जानने के कारण हम कमजोर होते हैं इन्हीं नियमों की खोज जब बाहर के यानी भौतिक धरातल पर की जाती है तो उसे साइंस या विज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं जब मन के धरातल पर इन नियमों का अनुसंधान किया जाता है तो हम उसे अध्यात्म की प्रणाली के नाम से पुकारते हैं तो कहा गया कि गीता के अध्यायों की पुस्तिका सर्वप्रथम उस ईशन करने वाले ईश्वर के अस्तित्व की घोषणा करती है फिर उसके बाद कहा श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषदसु गीता सु उपनिषद में यहाँ पर गीता की को उपनिषद कहा इसके पूर्व बताया था कि गीता उपनिषद रूपी गायों का दूध है यानी उपनिषदों का निचोड़ है यहाँ कहते हैं कि केवल निचोड़ नहीं बल्कि गीता उपनिषद ही है और कैसा उपनिषद श्रीमद् गीता श्री भगवान के द्वारा गाया हुआ उपनिषद शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग में चलता है इसलिए उसके विशेषण में भगवद्गीता न कहकर भगवद्गीता कहा है गीता का मतलब जो गाई गई हो तो श्री भगवान स्वयं जिस उपनिषद का गायन करते हैं उसी का नाम हुआ गीता यह महात्म है गीता का और वास्तव में गीता इतना पूर्ण शास्त्र है कि यदि उसे ईश्वर प्रोक्त कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी फिर उसके बाद पुष्पिका में कहा कि गीता ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र भी हमने ऊपर कहा कि गीता अध्यात्म और व्यवहार शास्त्र और कला दोनों का अत्युत्तम मेल करती है पहले हम कह चुके हैं कि योग की दो सुंदर परिभाषाएं गीता में दृष्टव्य है एक परिभाषा यदि ज्ञान परक है अध्यात्म परक है शास्त्र परक है तो दूसरी परिभाषा कर्म परक है व्यवहार परक है कला परक है एक में कहा समत्वम योग उच्चते तो दूसरे में कहा योग कर्म सुकौशलम